डेनियल बून, टॉम स्ट्रीसगुथ, चित्र लॉरेंस लेखक जब अस्तित्व में नहीं आया था 1500 के दशक के उत्तरार्ध से यूरोपीय लोग पूर्वी उत्तरी अमेरिका में छोटी छोटी कॉलोनिया बसा रहे थे इन बसने वालों ने पाया कि वहां की जमीन पर पहले से ही कई अन्य लोग बसे थे जिन्हें यूरोपीय लोग इंडियन कहते थे नए बसने वाले या उपनिवेशवादी लोगों ने इंडियंस की जमीन को टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकडे करके खरीदना या हड़पना शुरू कर दिया जब डेनियल बड़ा हो रहा था तब अमेरिकी उपनिवेश भी बढ़ रहे थे जैसे जैसे अन्य बसने वाले आए और उनके परिवार और बच्चे उनसे आकर जुड़े वैसे वैसे उन्हें खेती के लिए और ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ी इसलिए वे और आगे जंगलों में बढ़े जहां केवल इंडियंस रहते थे इन बसने वालों को भूख जंगली जानवर और इंडियंस के हमलों का सामना करना पड़ा जो अपने घरों की रक्षा करना चाहते थे अग्रदूतों में घूमना के के और खेलना पसंद था डेनियल पक्षियों की आवाज के पीछे पीछे उन्हें खोजने जाता था वो हिरणों के पद चिन्हों का पीछा करता था और बिना आवाज के उनकी तलाशी में उनकी तलाश करने की कोशिश करता था लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया चेचक हो जाए तो शायद माता पिता उसे मुक्त कर दें जब डेनियल लगभग वर्ष का था तब एक सेटर में एक चेचक रोग फैला उस बीमारी ने कई लोगों की जान ली अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सारा और स्क्वायर बोन ने बच्चों को घर के अंदर रहने के लिए कहानियल को घर में घर के अंदर रहने से नफरत थी लेकिन उसका दिमाग में एक विचार आया यदि चेचक हो जाए तो शायद माता पिता उसे मुक्त कर दे इसलिए एक रात डेनियल और उसकी बहन एलिजाबेथ चुपचाप घर से बाहर खिसक निकले वे पड़ोसी के घर में घुस गए फिर वे घंटों तक लकड़ी काट सकता था जंगल में डेनियल कई शिकारियों से मिला वो उनके गर्म कैंप फायर के पास बैठा शिकारियों ने उसे अपना भोजन खाने को दिया और उसे जंगल की कहानियां सुनाई डेनियल कई इंडियन से भी मिला गोरे लोगों के आने से पहले Sony, और अन्य कई जनजातियां पहले से ही पेंसिल्वेनिया में रह रही कई अमेरिकी उपनिवेशवादी नहीं चाहते थे कि इंडियन उनके आसपास वे जमीन को सिर्फ अपने लिए ही चाहते थे लेकिन डेनियल ने उत्सुकता से इंडियन शिकारियों से बहुत कुछ सीखा वो कई बार उनके साथ जंगल में भटकता था उसने उनके कुछ शब्द भी सीखे और फिर अपने बालों को एक इंडियन आदमी की तरह सवार डेनियल के दोस्तों ने उसे बहुत कुछ सिखाया उसने जानवर पकड़ने के लिए जाल बिछाना और लंबी बंदूक चलाना भी सीखा अंत में डेनियल ने सोनी शिकारियों की तरह ही भालू और हिरण पकड़ना सीख लिया डेनियल सबसे ज्यादा खुश तब होता था जब वो अकेला किसी गहरे जंगल में घूम रहा होता था वो फल और कंध खाता था वो खुद शिकार किए जानवरों की खाल निकालता था और उन्हें पकाता था डेनियल बून एक ऐसे युवक के रूप में बड़ा हुआ जो पहाड़ों और घाटियों के बीच अपना रास्ता आसानी से खोज सकता था वो नदियों और नालों को पार कर सकता था घुमावदार रास्तों के बीच से जा सकता था और वो कभी खो नहीं सकता था वाइल्ड कंट्री सत्रह जब डेनियल १५ साल का था तो बून्स परिवार ने एक्सेटर छोड़ दिया कई परिवारों की तरफ बूंस परिवार नई जमीन पर बसना चाहते थे वे बढ़ते अमेरिकी उपनिवेशों में अपना स्थान खोजना चाहते थे पर उनकी यात्रा लंबी और कठिन होगी लेकिन डेनियल पगडंडियों और जंगल को किसी अन्य इंसान से बेहतर जानता था परिवार ने दक्षिण की यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए डेनियल पर भरोसा किया बूंस परिवार उत्तरी कैरोलिना में याडकिन नदी घाटी की ओर बढ़े वहां की जंगली जमीन पर कुछ लोग बसे हुए थे लेकिन वहाँ कोई शहर नहीं था स्क्वायर बूंद ने सुना था कि वहां हर जगह अच्छी जमीन थी जो किसानों की हल की प्रतीक्षा कर रही थी लंबी यात्रा के बाद बूंसार्डकिन नदी घाटी पहुंचे डेनियल ने अपने पिता स्क्वायर बूंद की जमीन साफ करने में मदद की पिता और पुत्र ने बड़े बड़े पत्थर हटाए उन्होंने जमीन में से पेड़ों के उन्होंने उत्सुकता से अपनी लंबी बंदूक उठाकर जंगल में घूमता था कड़ाके की ठंड में उसने अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में कई सप्ताह बिताए उसने बेचने के लिए खालों को इकट्ठा किया डेनियल हमेशा अपनी लंबी बंदूक से सटीक निशाना साधता था उसकी तेज आंखें थी और हाथ स्थिर थे घूमने से कोई ऐतराज नहीं था रेबेका भी डेनियल की तरह ही जिद्दी थी तीन साल बाद डेनियल और रेबेका ने शादी कर ली फिर वे अपने फार्म पर चले गए सत्रह में रेबेका का जेम्स नाम का एक बेटा पैदा हुआ आगे के वर्षो में उनके नौ और बच्चे हुए जब जेम्स बड़ा हुआ तब डेनियल उसे पहाड़ों में शिकार के लिए ले गया रात में वे एक धधकती आग के पास लेटते थे अपने बेटे को गर्म रखने के लिए डेनियल जेम्स को अपने मृग की खाल में लपेटता था कई अन्य परिवार भी के पीछे पीछे से यार्ड की नदी घाटी में आए उसके बाद शिकार के लिए जानवरों को ढूंढना कठिन होने लगा डेनियल ने एप्लाचियन पहाड़ों के पार पश्चिम में जमीन के बारे में कहानियां सुनी थी उसके पुराने दोस्त जॉन फैंडली ने उसे केंटकी के बारे में सब कुछ बताया फैंडली ने कहा केंटकी में भैंस और काले भालू घूमते थे जंगली पहाड़ियों के बीच खूबसूरत घास शहर बसाने में मदद कर सकता था वहां पर वो स्क्र बूम की ही तरह अपने कबीले का मुखिया हो गया डेनियल ने मन बना लिया पश्चिम की ओर पहाड़ों में और उस पार खुले देश की ओर जाएगा में सत्रह सौ उनहत्तर में डेनियल बून ने पांच अन्य लोगों के साथ दर्रे के बीच से पहाड़ों को पार किया वहाँ की जमीन उतनी ही अच्छी थी जैसे जॉन फाइंडले ने बताया था महीनों तक उन लोगों ने शिकार किया और जानवरों को फंसाया लेकिन वे वहां अकेले नहीं थे सोनी इंडियंस वहाँ पहले से ही रहते थे एक दिन सोनी इंडियंस का एक समूह डेनियल के शिविर में पहुंचा उन्होंने घोरे लोगों की खाल और घोड़ों को जब्त कर लिया सोनी नेता कैप्टन बिल ने गुस्से में डेनियल को चेतावनी भी दी उन्होंने कहा कि सफेद शिकारियों को उनका पीछा नहीं किया इंडियंस के छापे ने डेनियल के दोस्तों को डरा दिया उनमें से कुछ पूर्व की ओर चले गए लेकिन डेनियल ने अपना सपना नहीं छोड़ा उसने केन्टकी में स्काउटिंग शिकार और ट्रैफिंग करते हुए एक वर्ष से अधिक समय बिताया महीने तो महीनों तक वो अकेले ही यात्रा करता रहा वो पहाड़ियों पर गुफाओं में रहता था उसने नदी के किनारे ही अपने रहने के लिए एक जगह का निर्माण किया खुद को व्यस्त रखने के लिए उसने खुद से बातें की और जोर जोर से गाने गए कुछ सीखा उसे वो वहां कर सकता था जब कहीं बचने का सही समय होगा तो वो पूरी तैयारी तैयार पूरी तरह तैयार होगा अंत में सत्रह के वसंत में डेनियल घर लौट आया और रात में पहुंचा उसने रेबेगा को एक पार्टी में हंसते और नाचते हुए पाया डेनियल अपनी पत्नी के पास गया और उसने उसे नाचने के लिए ले कहा लेकिन रेबेका उस गंदे लंबे वाले लंबे बालों वाले अजनबी से दूर हो गए फिर रेबेका को अपने लापता पति की शांत और मिलन आवाज पहचान में आई डेनियल अपने परिवार के साथ फिर से बच गया लेकिन वो जंगली देश क्विंटकी को भूला नहीं दो साल बाद उसने परिवारों के एक समूह का नेतृत्व किया जो वहां पर घर बनाने का सपना देखते थे रेबेका और डेनियल बून के बच्चे उस समूह का हिस्सा थे बसने वाले लोग अपने साथ भोजन कपड़े बंदूके उपकरण घोड़े और कुछ मवेशी लाए थे सबसे छोटे बच्चों ने घोड़ों की पीठ पर रखी टोकरियों में की। डेनियल कि अधिक कठिन होगी इसलिए उसने अधिक भोजन के लिए अगले दिन डेनियल ने एक भयानक समाचार सुना किया था डेनियल ने अपने को खोजने के लिए भेजा एक और हमले हमला होने की स्थिति उन्हें दफना दिया बचने वाले गोरे लोग डर गए इंडियंस अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ रहे थे बहुत खतरनाक लग रहा था अधिकांश बचने वाले गोरे वापस लौट गए लेकिन बूंस सर्दियों के आने के लिए केंटकी के पास ही रहे अगले वसंत में डेनियल ने अपने बेटे की अकेली कब्र का दौरा किया उसने भेड़ियों को खोदने से बचाने के लिए कब्र को ढक दिया तभी उदास आकाश में से अचानक एक तूफान आया डेनियल चुपचाप कब्र के पास बैठ गया और रोने लगा बिल्डरनेस रोड डेनियल बून ने केंटकी में अपने बेटे को खो दिया था लेकिन वो अभी भी उस खूबसूरत हरी भरी जमीन पर रहने के लिए तरस रहा था रिचर्ड हेंडरसन नाम के एक शख्स ने डेनियल को वापसी का मौका दिया हेंडरसन केन्टकी के जंगल में एक सड़क बनाना चाहता था और अंत में एक शहर बनाना चाहता था वो चाहता था कि डेनियल चेरोकी इंडियंस को जमीन छोड़ने के लिए मनाने में उसकी मदद करे और वो चाहता था कि डेनियल सड़क निर्माण कार्य का कर नेतृत्व करे उसके बदले में डेनियल को 2000 एकड़ जमीन मिलेगी सत्रह की शुरुआत में डेनियल और रिचर्ड हेंडरसन चेरोकी इंडियंस के पास गए डेनियल ने उन्हें बताया कि गोरेलो कहाँ बसना चाहते थे चेरोकी इंडियंस अपनी भूमि बेचने के लिए सहमत हुए लेकिन उन्होंने उन्होंने डेनियल और हैंडरसन को चेतावनी दी की अन्य इंडियन जनजातियां अभी भी वहां रहती थी मार्च में ने उत्तरी टेनेसी में उन मजदूरों ने घने जंगलों में से पेड़ों को काट दिया उन्होंने दलदलों और खाड़ियों पर लकड़ी के पुल बनाए जब बारिश का मौसम आया तब उन्हें कीचड़ से जूझना पड़ा तब मौसम ठंडा हो गया तो वे बर्फीले ग अक्सर फिसले दो सप्ताह के काम के बाद मजदूर लगभग केंटकी पहुंच चुके थे लेकिन फिर इंडियंस ने सड़क बनाने वालों पर हमला कर दिया उन्होंने दो लोगों को मार डाला और एक को चोट पहुंचाई कई मजदूर काम छोड़कर पीछे मुड़े लेकिन डेनियल आगे चलता रहा वो या तो यहीं बस जाएगा या फिर कोशिश करके वहीं मर जाएगा मजदूर अप्रैल में केंटकी नदी पर पहुंचे डेनियल ने नए नगर के लिए सही स्थान चुना तेज बहने वाली नदी उस क्षेत्र को हमलों से बचाने में मदद करेगी फिर मजदूरों ने लॉग हाउस यानी लकड़ी के घर बनाना शुरू किए उन्होंने उस स्थान का नाम बोन्स रखा उस व्यक्ति का नाम पर जो उन्हें वहां लेकर आया था उस गर्मी में रेबेगा और उन्होंने बूंस बोरो में एक नए जीवन की शुरुआत की अंत के शब्द अगले तीन वर्षो तक डेनियल बून ने भूख और खतरे से बचने के लिए बूंस के लोगों का नेतृत्व किया शहर बच गया और समय के साथ विल्डरनेस रोड ने हजारों बचने वालों के लिए पश्चिम जाने के मार्ग के रूप में कार्य किया सत्रह में अमेरिकी उपनिवेशों ने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की लेकिन डेनियल को कभी भी 2000 एकड़ जमीन नहीं मिली जो रोड को बनाने और बसाने के लिए उसे मिलनी चाहिए थी नए राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों ने भूमि पर रिचर्ड एंडे को मान्यता नहीं दी डेनियल कई बार वहां से गया और उसने कई अन्य रोमांचक काम किए उसके वीरतापूर्ण कार्य नामों की कहानियां पूरे देश में फैल गई उसके इंडियंस के साथ कई संघर्ष हुए जो उस जमीन पर पहले से ही रहते थे अमेरिकी में बसने वाले सभी लोगों के लिए वीर डेनियल बून अग्रणी खुले स्थानों और नए अवसरों का एक प्रतीक बना उसका साहस एक शिकारी और पथ प्रदर्शक के रूप में उसका कौशल और इंडियन के प्रति उसके सम्मान को कभी बुलाया नहीं जा सका डेनियल बून ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक महान राष्ट्र के रूप में विकसित होने में मदद की महत्वपूर्ण तिथियां सत्रह डेनियल चौतीस बून का जन्म 22 अक्टूबर को पेंसिल्वेनिया के पेंसिल में एकस, में हुआ था 1750 परिवार पेंसिल्वेनिया छोड़कर उत्तरी कैरोलिना चला गया पहली लंबी शिकार यात्रा पर गया सत्रह सो छप्पन से शादी की सत्रह बेटे जेम्स का जन्म दस बच्चों में पहला सत्रह सौ केंटकी का दौरा किया सोनी इंडियंस द्वारा कब्जा कर लिया गया लेकिन भाग निकलने में विफल हुआ सत्रह सौ केंटकी को बसाने के असफल प्रयास का नेतृत्व किया इंडियन द्वारा हमले में बेटा जेम्स मारा बिल्डर ने इस रोड का निर्माण बूंस बोरो की स्थापना और परिवार को केंटकी लाया गया लाया सत्रह सो द्वारा कब्जा कर लिया गया महीनों तक तो उनके साथ रहा भाग निकला और सोनी हमले से बूंस का बचाव किया सत्रह सो चौरासी द एडवेंचर ऑफ कर्नल डेविड बूम का प्रकाशन बूम के बारे में पहली पुस्तक सत्रह सो निन्यानवे कई परिवारों को उसने मिशोरी में बसाया अठारह सो बीस छब्बीस सितम्बर को मिशोरी में मृत्यु